सखा कही तुमने की उपाय करिय देव जो हो सहाय मंत्रण यह लक्ष्मी मन मन भावा राम बचन दुख पावा नाथ देव कर कवन भरोसा सिंधु करिय मन देव कालसी पुकार श्री राम जी ने कहा हे सखा तुमने अच्छा उपाय बताया यही किया जाए यदि देव सहायक हो यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी न लगी श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया लक्ष्मण जी ने कहा हे hey, नाथ दैव का कौन भरोसा मन में क्रोध कीजिए ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए यह दैव तो कायर के मन का एक आधार तसल्ली देने का उपाय है आलसी लोग ही दैव दैव पुकारा करते हैं सुन तभी है ऐसे ही कर बध मन धीरा अस कहे प्रभु अनुजहीं समुझाए सिंधु समीप गए रघुराई प्रथम प्रणाम किन्न सिर बैठे पुनः तट दर्भ दशाए जब ही प्रभु पहीं आए रावण दूत तपाए यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले ऐसे ही करेंगे मन में धीरज रखो ऐसा कहकर छोटे भाई को समझा कर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए उन्होंने पहले सिर नमाकर प्रणाम किया फिर किनारे पर कुछ बिछाकर बैठ गए इधर जो ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे तो रावण ने उनके पीछे दूध भेजे थे सकल चरित है देखे प्रभु शरणागत परने कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे प्रगत बखान ही राम अति सप्रेम प्रगटाओ अतिश रूप के दूत कपिन तब जाने सकल बांधी कपी सपही आने सुग्रीव सुनहु सब बानर अंग भंग सुन सुग्रीव बचनक बांधी कटक चहु पास फिर वे प्रगट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे उन्हें दुराव कपटवेश भूल गया तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सब को बांधकर सुग्रीव के पास ले आए सुग्रीव ने कहा सब वानरों सुनो राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया बहु प्रकार मारन दीन पुकारत तद न त्यागे जो हमार हर नास का ना ते को सलाधी स आना सुनी मन सब निकट बुलाए दया लागी हँसी तुरत छोड़ाए रावण कर दी दीजे हु पाती बचन वानर उन्हें उन्हें बहुत तरह से मारने लगे वे दीन होकर पुकारते थे फिर भी वानरों ने ने नहीं छोड़ा तब दूतों ने पुकार कर कहा जो हमारे टेगा उसे कोसलाधी श्री राम जी की सौगंध है यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकल बुलाया उन्हें बड़ी दया लगी इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना हे कुलघातक लक्ष्मण के शब्दों संदेशे को मम सीता बाचो कहे हु ल तुम्हार फिर उस मूर्ख से जवानी यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देख उनसे श्री राम जी से मिलो नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो तुरंत नाई लक्ष्मण पद माथा चले दूत बरन तुन गाथा कहत राम जसु लंका आए रावण चरण शीस तिन्नाए बिहसी दसानन पूछे बाहसी न सुयापन कुशलाता हुन कहू खबर विभीषण के रे जा मृत्यु आए अति रे लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूध तुरंत ही चल दिए श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए दसमुख रावण ने हंस बात पूछी अरे सुख अपने कुशल क्यों नहीं कहता फिर उस विभीषण का समाचार सुना मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है करत राज लंका सठ त्यागी जब कर भागी। पुनि भालो की सकट हुई कठिन काल प्रेरित चलियाई जिनके जीवन कर रखवारा, रखबारा भयो मृदुलचित सिन्धु बिचारा के बात हृदय त्रास यति मोरी। ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया अभागा अब जौ का कीड़ा घुन बनेगा जो के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कह जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मार कर खा गए होते फिर उन तपस्या की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है भई कि फिर गए श्रमण बल बहुत चकित चित उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा श्रेय सुनकर ही लौट गए शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं तेरा चित्त बहुत ही चकित बहुत चक्का सा हो रहा है